महाभारत शांति पर्व त्रैत्रोध्याय व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाते हुए काल की प्रबलता बताकर देवासुर संग्राम के उदाहरण से धर्म धर्मद्रोहियों के दमन का औचित्य सिद्ध करना और प्रायश्चित करने की आवश्यकता बताना युधिषिवाच हता पुत्र पौत्र पितरस्त शसुरा गुरवश्च मतुलास् पितामह क्षत्रियाच महात्म संबंधी सुहृदस्था वयसभागिने्यात पितामह बहवश्च मनुष्येन्द्रदेश सगता घातता राज्य लुभे निकेन पितामह युधिष्ठिर बोले पितामह अकेले मैंने ही राज्य के लोभ में आकर पुत्र पौत्र भाई चाचा ताऊ ससुर गुरु मामा बाबा भानुजे सगे संबंधी सुहित मित्र तथा भाई बंधु आदि नाना देशों से आए हुए बहुसंख्यक क्षत्रिय नरेशों को मरवा डाला नहम वीरान तपुधन। तपुधन जो अनेक बार सोम रस का पान कर चुके थे और सदा धर्म में ही तत्पर रहते थे वैसे वीर भूपालों का वध करके मैं कौन सा फल पाऊंगा दयाम्य निद्यापी चिंतयान पुनः पुनः परितप्ते पितामह पितामह बारंबार इसी चिंता से मैं आज भी निरंतर जल रहा हूँ उन श्री सम्पन्न राज सिंह से हीन हुई इस पृथ्वी को भाई बंधुओं के भयंकर व को तथा तो सैकड़ों अन्य लोगों के विनाश को एवं करोड़ों अन्य मानवों के संहार को देखकर मैं सर्वथा संतप्त हो रहा हूँ स्त्रीण अवस्थाद भविष्य विहेनाम तू तनय तो पति भ्रात्र तथा जो अपने पुत्रों पतियों तथा तो भाइयों से सदा के लिए बिछुड़ गई हैं। सुंदरी स्त्रियों की आज क्या होगी? पांडवान प्रपति संत भूतले हम घोर विनाशकारी पांडवों और विष्णुवंशियों कोसती हुई वे दीन दुर्बल अबलाये पृथ्वी पर पछाड़ खा खा कर गिरेंगी अपश्यंत पित्रिन्तृन पतिन पुत्र त्यक्त प्राणान स्त्रिय सर्वागमशं यम क्षय अपने पिता भाई पति और पुत्रों को न देख कर सारी युति स्त्रियां प्राण त्याग देंगी और यमलोक में चली जाएंगी वे अपने सगे संबंधियों के प्रति वात्सल्य रखने के कारण अवश्य ऐसा ही करेंगी इसमें मुझे संशय नहीं है धर्म की गति सूक्ष्म होने के कारण निश्चय ही हमें नारी हत्या के पाप का भागी होना पड़ेगा हत्वा पाप नरके श्याम ओ हिम हमने सुहेदो का वध करके ऐसा पाप कर लिया है जिसका प्रायश्चित से अंत नहीं हो सकता अतः हमें नीचे सिर करके निसंदेह नरक में ही गिरना पड़ेगा शरीर श्रेष्ठ पितामह हम घोर तपस्या करके अपने शरीर का पर्याग कर देंगे आप इसके लिए कोई विशेष आश्रम हो तो बताइए वैश्पा युधिष्ठिर निरीक्ष निपुण प्रोवाच पांडव वैश्वपान जी कहते हैं जन्मे जय उस समय युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण दया पायन महर्षि व्यास ने इस विषय में अपनी बुद्धि द्वारा अच्छी तरह विचार करने के पश्चात उन पाण्डु कुमार से कहा कृताराजं व्यास जी बोले राजन क्षत्रिय श्रोमणे तुम क्षत्रिय धर्म का बारंबार स्मरण करते हुए विषाद न करो क्योंकि ये सभी छत्रिय अपने धर्म के अनुसार मारे गए हैं काियणाम पृथिव्याुक्ता कालीन निधता वे सम्पूर्ण राजलक्ष्मी और भूमंडल व्यापी महान यश को प्राप्त करना चाहते थे परंतु यमराज के विधान से प्रेरित हो काल के गाल में चले गए हैं न तो हंता न भीमो यम न अर्जुनो न यमपि काल पर धर्मे न प्राणा ना देना न ना तुम न भीम से न अर्जुन और ना नकुल देवी उनका वध करने वाले हैं काल ने बारी बारी से आकर अपने नियम के अनुसार उन सभी के प्राण लिए हैं न तस्य माता पितरो तेन काल के माता पिता नहीं है उसका किसी पर भी अनुग्रह नहीं होता जो प्रजा वर्ग के कर्म का साक्षी है उसी काल ने तुम्हारे शत्रुओं का संघार किया है तस्य काल ने इस युद्ध को निमित्त मात्र बनाया है वह जो प्राणियों द्वारा ही प्राणियों का वर करता है वही उसका ईश्वरी रूप है कर्म सूत्रात्मक साक्ष न शुभ सुख दुख गुणोदरकम कालम काल प्रदम राजन तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि काल जीव के पाप और पुण्य कर्मों का साक्षी है वह कर्म की डोरी का सहारा ले भविष्य में होने वाले सुख और दुख का उत्पादक होता है वही समय अनुसार कर्मों का फल देता है तेजापे महाबाहो कर्माण परिचितालव महाबा तुम युद्ध में मारे गए उन के भी ऐसे कर्मों का चिंतन करो जो उनके विनाश के के कारण थे और जिनके होने से ही उन्हें काल के अधीन होना पड़ा यदा क्रम तुम अपने आचार व्यवहार पर भी ध्यान दो कि तुम सदा ही नियम पूर्वक उत्तम व्रत के पालन में लगे रहते थे तो भी विधाता ने बलपूर्वक तुम्हें अपने अधीन करके तुम्हारे द्वारा ऐसा निष्ठुर कर्म करवा लिया चेष्टे तूर्वशे कर्मणा कालयुक्त जगत जैसे लोहार या बढ़ई का बनाया हुआ यंत्र सदा उसके चालक के अधीन चालक के अधीन रहता है उसी प्रकार यह सारा जगत काल युक्त, कर्म की प्रेरणा से ही सचेत हो रहा है पुरुषस्य शोकर शावन प्राणी किसी व्यक्त कारण के बिना ही दैवात उत्पन्न होता है और दैव इच्छा से ही अकस्मात उसका विनाश हो जाता है यह सब देखकर शोक और हर्ष करना भरता है। व्यर्थ हैदर्थ मिले राजन प्राय चित राजन तथा तुम्हारे चित्त में जो यहाँ उन सबको मरवाने के कारण झूठे ही चिंता और पीड़ा हो रही है इसकी निवृत्ति के लिए प्रायश्चित्त कर देना उचित है अतः तुम अवश्य प्रायश्चित करो इनम तो श्रूयते पार्थ युद्ध देवासुरे पुरा असुरा भ्रतरो ज्येष्ठा देवास्पी यश ती स् समुद्रय युद्धम वर्ष सहस्रां द्वांशद यह बात सुनी जाती है कि पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर बड़े भाई असुर और छोटे भाई देवता आपस में लड़ गए थे उनमें भी राजलक्ष्मी के लिए ही 32000 वर्षों तक बड़ा भारी संग्राम हुआ था एक नाम महिमुण परिप्लताम जघ्र तथा देवा देवताओं ने खून से भिंग हुए पृथ्वी को एकारणों में निमग्न करके दैत्यों का संहार कर डाला और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया तथे पृथ्वी लब्ध्वा ब्राह्मणा वेद पार संता दानवाना वही शाला अस्टाशी तिस्त्र भारत इसी प्रकार पृथ्वी को भी अपने अधीन करके देवताओं ने तीनों लोकों में शालाव्रक नाम से विख्यात उन अठासी अच्छा हजार ब्राह्मणों का भी वध कर डाला जो वेदों के पारंगत विद्वान थे और अभिमान से मोहित होकर दानों की सहायता के लिए उनके पक्ष में जा मिले थे ये धर्मस्य से प्रवर्तका अंत्यास्ते दुरात्मा देवी दयाल बढ़ा जो धर्म का विनाश करते हुए अधर्म के प्रवर्तक हो रहे हों उन दुरात्माओं का वध करना ही उचित है जैसे देवताओं ने का विनाश कर डाला था कुलं यदि एक पुरुष को मार देने से कुटुम्ब के शेष व्यक्तियों का कष्ट दूर हो जाए और एक कुटुम्ब का नाश कर देने से सारे राष्ट्र में सुख और शांति छा जाए तो वैसा करना सदाचार या धर्म का नाशक नहीं है अधर्म रूपो धर्मोदे नूपोस्तीय विपक्षि नरेश्वर किसी समय धर्म ही अधर्म रूप हो जाता है और कहीं अधर्म रूप दिखने वाला कर्म ही धर्म बन जाता है इसलिए विद्वान पुरुष को धर्म और अधर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए भारत पांडुनंदन तुम वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के उपदेश सुने हैं इसलिए अपने हृदय को स्थिर करो शोक से विचलित ना होने दो भारत तुमने तो उसी मार्ग का अनुसरण किया है जिस पर देवता लोग पहले से चल चुके हैं नृद साग मंति नरकम पांडवर्षभ भ्रात नाद परम तप पांडव शिरोमणे तुम्हारे जैसे लोग नरक में नहीं गिरेंगे शत्रु संतापी नरेश तुम इन भाइयों और सुहिणो को आश्वासन दो यो हि पाप साररंभे का कार्य तद्भा कुरी तथा सैत्वा चरपत्रपह तस्में कलुषम सर्व समाप्त मिश्रायि न तस्ती हाससो वा कर्मणः जो पुरुष हृदय में पाप की भावना रखकर किसी पाप कर्म में प्रवृत्त होता है उसे करते हुए भी उसी भावना से भावित रहता है तथा पाप कर्म करने के पश्चात भी लज्जित नहीं होता उसमें वह सारा पाप पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है ऐसा शास्त्र का कथन है उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है तथा प्रायश्चित से भी उसके पापकर्म का नाश नहीं होता है तुम तो शुक्लाभिजातीय पर अनिच्छमान कृत्वा च परितप्यते से तब तुम अपने तो जन्म से ही शुद्ध स्वभाव के हो तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा बिल्कुल नहीं थी शत्रुओं के अपराध से ही तुम्हें इस कार्य में प्रवृत्त होना पड़ा तुम यह युद्ध कर्म करके भी निरंतर पश्चाताप ही कर रहे हो महाराज अश्वेधो भवेश इसके लिए महान यज्ञ अश्वेधी प्रायश्चित बताया गया है महाराज तुम इस यज्ञ का अनुष्ठान करो ऐसा करने से तुम पाप रहित हो जाओगे भगवान पाक मरुद गणों सहित भगवान पाक शासन इंद्र ने शत्रो को जीतकर एक एक करके सौ बार अश्वे धज्ञ का अनुष्ठान किया इससे वे शतक नाम से विख्यात हो गए धूत पाप प्राप्य उनके सारे पाप धुल गए उन्होंने स्वर्ग पर विजय पाई और सुखदायक लोकों में पहुंचकर वे इंद्र संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए मरुदगणों के साथ शोभा पाने लगे स्वर्गे लोके मही अंत अप्सरो भी शचीपतिम ऋतिय पर्यपास देवास विबुस्वर स्वर्गलोक में अवसराओं द्वारा पूजित होने वाले शचीपति देवराज इंद्र की संपूर्ण देवता और महर्षि भी उपासना करते हैं शेयम ताम अनुसंप्राप्ता विक्रमेण वसुंधरा निर्जिता मही पाला विक्रमेण तया नघ अनग तुमने भी इस वसुंधरा को अपने पराक्रम से प्राप्त किया है और भुजाओं के बल से समस्त राजाओं को परास्त किया पवत्राच स्वे स्वे राज्य राजन अब तुम अपने सुहृदों के साथ उनके देश और नगरों में जाकर उनके भाइयों पुत्रों अथवा पौत्रों को अपने अपने राज्य पर अभिषिक्त करो बालान गर्भस्थान शांति नंजन प्रकृति सर्वा परिपाही व सुन्धरा जिनके उत्तराधिकारी अभी बालक हों या गर्भ में हों उनकी प्रजा को समझा बुझाकर कर सांतुना द्वारा शांत करो और सारी प्रजा का मनोरंजन करते हुए इस पृथ्वी का पालन करो कुमारो ना चन्यात्रा कामाशय स्त्री वर्ग शोक प्रभासती जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं हो उनके कन्याओं को ही राज्य पर अभिषिक्त कर दो ऐसा करने से उनके स्त्रियों की मनह कामना पूर्ण होगी और वे शोक त्याग देंगे एवं यथेन्द्र विजयी पुरा भारत इस प्रकार सारे राज्य में शांति स्थापित करके तुम उसी प्रकार अश्वी ध्यज का अनुष्ठान करो जैसे पूर्व काल में विजय इंद्र ने किया था अशोचा से महात्मा क्षत्रियोहिता क्षत्रिय सरोमणे वे महामनस्पी क्षत्रिय जो युद्ध में मारे गए हैं शोक करने के योग्य नहीं हैं क्योंकि वे काल की शक्ति से मोहित होकर अपने ही कर्मों से नष्ट हुए हैं अवाप्त अकंठकम् कुमार भट्ट नंदन तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है और इस समय तुम्हें यह निष्कटक राज्य मिला है अतः अब तुम उस धर्म की ही रक्षा करो जो मृत्यु के पश्चात सबका कल्याण करने वाला है यथे श्री महाभारते शांति पर्वण राजधर्मानुशासन पर्व प्रायश्चितोपाख्या नेैतीसोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में प्रायश्चितोपाख्यान विषय तैतीसवा अध्याय पूरा हुआ